कन्या चढ़ता अमृत ग्रंथ की जय श्री मृताय गौर हरिव श्री गुंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय यस्यासे जगत्तिसर्गा नक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम नमा तत्वराद कमल वंदे श्री, श्री चैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्री रूप साग्र जा सह गण रघुनाथ सजीव साध्वैतम सवधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादगणलता श्री विशाखान्ताई आजानितुजौ कनकावगात संकीर्तन पित कमलायताक्ष विश्वभरपाले जगप्रियणाव नारायण नमस्कृत्य नरमी सरस्वती व्या तक तो जयंती अनर्पित चलीम चराणयावतीभक्ति हरिपुट सुंदरंदी सदादय कंदने चीन वंदन वाकृ्य कृपाभ्युत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे कुरुमते दया तुलसी तुलसीका यमान पुराणपठन युवृंदवरिलाम चैतन्यमृत श्रीमद महाप्रभु प्रयोजन पदार्थ प्रेम उनका कर रहे और प्रेम को व्याख्यायित करने के लिए प्रेम की व्याख्या करने के लिए जो रसतत्व है उस रसतत्व के रूप में उस प्रेम का सबसे ज्यादा आस्वादन होता है प्रेम रस ही है उस रस के व्याख्यान में रस की सामग्री उनका निरूपण कर रहे हैं कि रस की सामग्री के रूप में श्री हरि वो रस की सामग्री के रूप में विभाव अनुभाव सात्विक भाव संचारी भाव ये चार भाव प्रधान हैं इनमें विभाव सामग्री का प्रण किया जा रहा है प्रयोजन पदार्थ है प्रेम प्रेम का सर्वोत्तम रूप है प्रेम का आस्वाद अर्थात रस रूप में उसकी प्राप्ति और रस की प्राप्ति करने के लिए रस के पोषक तत्व के रूप में रस सामग्री की आवश्यकता है विभाव अनुभाव संचारी भाव और सात्विक भाव इन चार भावों की आवश्यकता है विभावानुभाव व्यवचारिक संयोग रस निष्पत्ति ये श्री भरत मुनि का वचन है अब यहां पर विभाव सामग्री का वर्णन किया जा रहा है पैतालीसवीं प्यार है तेईस में परिच्छेद की कि वृजेंद्र नंदन कृष्ण नायक श्रोमणि नायकार श्रोमणि राधा ठकोरानी रस का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप प्राप्त होगा श्री प्रिया लाल श्री कृष्ण और श्री राधे का इनके मिलन में रस का सर्वोत्तम स्वरूप प्राप्त होगा श्री विजेन्द्र कृष्ण नायक शिरोमणि हैं श्री राधा रानी वे नायका शिरोमणि हो करके प्रसिद्ध हैं वे राधा ठकुरणी ठकुरानी कहने का मतलब है श्याम सुंदर की भी ठकुरानी होकर के वे विराजमान है श्याम सुंदर के ऊपर भी शासन करने वाले होकर के वे विराजमान भक्ति में कहा गया कि नायक रसाम शुरूरत्न कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्री कृष्ण नायकों में श्रो रत्न है कृष्णस्तु ये तुकार का प्रयोग किया गया भिन्न उपक्रम में अर्थात जहाँ 24 अवतार श्रीमद भागवत में गिनाई गई, वहां माने दूसरे अध्याय में जहां 24 अध्याय गिनाए गए अः द्वितीय स्कंध में जहां 24 श्लोक गिनाये गए अः दूसरे अध्याय में वहां कृष्ण तो भगवान स्वयं ये तो शब्द अवतारों के बीच में कृष्ण की गिनती की गई पंत तु शब्द के द्वारा यह दिखाया कृष्ण को केवल अवतार में समझना अवतार इसलिए हैं कि वे प्रपंच में अपने आप को दिखा रहे हैं पंत वे अवतार नहीं है किसी के वैभव नहीं है वे स्वयं सब अवतारों के अवतारी ये तो भिन्न उपक्रम को प्रकट करता है भिन्न उपक्रम का तात्पर्य है प्रसंग चल रहा है अवतारों का कृष्ण को अवतार न कहकर के अवतारी कहना है इसलिए तू शब्द का प्रयोग किया गया तो है। कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, अर्थात अवतारी हैं। स्वयं शब्द का प्रयोग करके दिखा रहे हैं कि अन्यत्र भगवत्ता आई है कृष्ण से परंतु कृष्ण की भगवत्ता कहीं बाहर से नहीं आई कृष्ण स्वयं ही भगवान होकर के विराजमान यहां कृष्ण शब्द ये है कृष्ण है अवधे और भगवान शब्द है उसका प्रयोग प्रयोजन विधे अवधे का प्रयोग पहले किया जाएगा विधे का प्रयोग बाद में किया जाएगा अनुवाद मनत्व न विधे मुदी अनुवाद का वर्णन किए बिना विधे का वर्णन नहीं करना चाहिए इसलिए कृष्ण शब्द का पहले प्रयोग किया भगवान शब्द का बाद में प्रयोग किया क्योंकि भगवत्ता आने के कारण कृष्ण भगवान बने हो ऐसा नहीं है कि पहले भगवान नहीं थे फिर भगवत्ता कहीं से आ गई तो वे भगवान बन गए पहले वे राजा नहीं थे परंतु राजा अभिषेक हो गया तो वे राजा बन गए ऐसा नहीं है कृष्ण सदाई भगवत्ता भगवान हैं और उनसे ही सारी भगवत्ता प्रकट हुई है यत्र के आसर में विराजनते तो प्रसंग चल रहा है विभाव सामग्री का श्री कृष्ण विषय सामग्री होकर के विराजमान है जहां नित्य रूप में ही सर्वदा सर्वदा सारे के सारे गुण श्री कृष्ण में विराजमान है गौतमी तंत्र में श्री कृष्ण के श्री राधानी के सबसे पहले गुणों का वर्णन कर रहे हैं गौतमी तंत्र के अनुसार कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोिनी परा श्री राधिका देवी देवी शब्द का तात्पर्य है दोतम माना सुंदरी है परम परम चमकीली सुंदरी है अथवा देवी शब्द का तात्पर्य है जो दान करने वाली है माने कृष्ण प्रेम का दान करने वाली है राधा रानी की कृपा होगी तो प्रेम मिलेगा राधा रानी का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो प्रेम नहीं मिलेगा तो देवी शब्द का तात्पर्य हुआ स्वयं सुंदरी हैं और उनके द्वारा दिए जाने पर ही प्रेम की प्राप्ति होगी देवी शब्द कहे द्योतमाना सुंदरी कृष्ण कृष्णवांछा कृष्ण वसत स्थली श्री कृष्ण वंशा वांछा और बसंत स्थली कृष्ण की सारी कामना कृष्ण की सारी वांछा उनकी वसंत स्थली उनकी निवास स्थल है श्री राधे का एक ऐसा श्रेष्ठ स्थल है जहां कृष्ण की सारी वांछाएं पूरी हो जाती है तो वे देवी हैं अब कृष्णमयी कृष्णमयी का तात्पर्य है भीतर भी कृष्ण है बाहर भी कृष्ण है जहां जहां श्री राधारानी देखती हैं, वहां उनको कृष्ण की छवि या कोई वस्तु कृष्ण से संबंधित ही दिखती है तो भीतर और बाहर सर्वत्र कृष्णमयी होकर के भी विराजनाथ भीतर तो कृष्ण का चिंतन करती ही हैं और बाहर भी जहां जहां दृष्टि डालती है जाती है वहां कृष्ण का ही दर्शन करती है और यही है महा का लक्षण सर्वभूतेश्व पश्चे भगवत भाव ये परिपूर्ण रूप से कहीं दिखता है तो वो राधा रानी में दिखता है तो कृष्ण मई भीतर भी कृष्ण है बाहर भी कृष्ण है और कृष्ण से स्वरूप में भी अभिन्न है लीला करने के लिए सदा ही एक कृष्ण दो रूपों में सदा विराजमान है इसलिए कृष्ण मई मय शब्द का अर्थ है मय प्रत्यय जो है वह स्वरूप के अर्थ में आता है और प्राचुर्य के अर्थ में आता है एकतीस अर्थ है विकार मठ प्रत्यय के तीन अर्थ होते हैं तो विकार तो यहां है ही नहीं राधा कृष्ण दोनों एक हैं इसलिए विकार तो है नहीं परंतु तो प्राचुर्य अर्थ और स्वरूप अर्थ जैसे सूर्य को कहा जाता है प्रकाशमय प्रकाशमय सूर्य तो मठ प्रत्यय जैसे प्राचुर्य के अर्थ में है अधिकता के अर्थ में या स्वरूप के अर्थ में कि सूर्य प्रकाश से ही बना है प्रकाशमय तो या तो प्राचीन अर्थ में होगा या स्वरूप के अर्थ में यह मयठ प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है तो देवी कृष्ण मय मानी कृष्ण ही राधिका बनकर के विराजमान हैं आस्वादन करने के लिए दो तत्व तो अलग नहीं हैं दोनों एक होकर के विराजमान हैं। एकम ज्योति अभुद्वेधा राधा माधव संयम एक ही ज्योति दो रूपों में प्रकट हुई राधा और माधव जो एक तत्व है वही लीला बिहारी तत्व है और लीला बिहारी होने के कारण वह दो रूपों में ही सदा प्रकट हुआ तो कृष्णमयी तो कृष्णमयी का अर्थ हुआ कृष्ण उनका स्वरूप है कृष्ण की प्रचुरता है और वे भीतर भी कृष्ण हैं और बाहर भी जहां दृष्टि डालती है वहां कृष्ण का दर्शन करती है तीन अर्थ पे कृष्ण उनका स्वरूप है माने परतत्व आनंद तत्व उनका स्वरूप है उनमें आनंद तत्व की प्रचुरता है और जहां दृष्टि डालते हैं वहां बाहर भी कृष्ण दिखते हैं और भीतर भी कृष्ण दिखते हैं तो चलो देवी शब्द का अर्थ हो गया ज्योतमाना सुंदरी कृष्ण मई का अर्थ हो गया तीन के कृष्ण की प्रचुरता वाली फिर जहां भीतर भी कृष्ण है बाहर भी वे कृष्ण का दर्शन करती हुई देखती है और कृष्ण उनका स्वरूप है स्वरूप प्रचुरता और सर्वत्र कृष्ण का दर्शन आप प्रोक्ता।, प्रोक्ता का तात्पर्य है संपूर्ण शास्त्रों में श्री राधा रानी को वर्णन किया गया ऋग्वेद में भी श्री राधा रानी का उल्लेख आया कि वे श्री का विराजमान हैं। राधे या माधवो देवो माधवे नई वो राधिका विभ्राजंते जनेशु ये ऋग्वेद के कहीं बचन है तो वे प्रोक्ता माने ऋग्वेद से लेकर के या संपूर्ण शास्त्रों से लेकर के आज तक जितने भी काव्य हैं उन सब काव्य कवियों ने उनकी वंदना की है प्रोक्ता माने प्रसिद्ध काव्य में प्रसिद्ध है राधिका राध शब्द के कई अर्थ एक अर्थ है सुंदर दूसरा अर्थ है राध, राध शब्द का संपत्ति तीसरा अर्थ है राध शब्द का साधन राध शब्द का चौथा अर्थ है सिद्धि और भी बहुत सारे अर्थ हैं। परंतु इन चार अर्थों को ही हम ग्रहण कर रहे हैं श्री राधिका सभी का, का सौंदर्य कह नहीं है राधिका परम सुंदरी होकर के विराज मान फिर संपत्ति राधातु राध धातु राध या संपत्ति के अर्थ में राघ यह संपत्ति के अर्थ में आता है जैसी ईश्वर युग में है ऐसा ऐश्वर्य में कहीं दूसरी जगह नहीं दो अर्थ हो गए सुंदर और संपत्ति अब तीसरा अर्थ साधना जैसी साधना राधाणी की है ऐसी साधना किसी दूसरे की नहीं है ऐसा प्रेम कहीं दूसरी जगह नहीं अब राध शब्द का चौथा वो है सिद्धि जैसी प्रेम की सिद्धि राधा रानी में है ऐसी प्रेम की सिद्धि कहीं दू चे नहीं है अर्थात कृष्ण की ऐसी कहीं दूचे नहीं है तो राध शब्द के यो तो बहुत से अर्थ हुए परंतु तो एक अर्थ हुआ संपत्ति दूसरा अर्थ हुआ शोभा तीसरा अर्थ हुआ साधना और चौथा अर्थ हुआ सिद्धि ये शोभा संपत्ति साधना और सिद्धि ये चारों वस्तु शिवराधाराणी में परिपूर्ण हैं इसलिए उनका नाम है राधिका वे राधिका होकर के माने सिद्धि की पराकाष्ठा साधन माने प्रेम में जो सेवा है वो सेवा की पराकाष्ठा उनमें ही संपत्ति की पराकाष्ठा वैभव की पराकाष्ठा तो उनका कहना है क्या मकेश्वरी ग्री स्वर्चा क्या कहें संपत्ति की पराकाष्ठा और शोभा की पराकाष्ठा भी वे वे हैं मुनि बंदते बंद बंद होकर के वे से मान है। परम शोभा की जो पराकाष्ठा है वो शोभा की एक एक वस्तु की जो शोभा उसका वर्णन कहीं शास्त्र में किया गया उनकी शोभा अशोकवल्लरी के पास में स्थित होकर के अपूर्व रूप से विराजमान क्या सुंदर उनकी शोभा जहां कटी की शोभा नयनों की शोभा मुस्कान की शोभा उसका पूरे जगह श्री राधा कृपा कटाक्ष में सर्वध सर्व वर्णन किया तो वे अपूर्व शोभा से युक्त होकर के बिराजमान दे पर देवता पर देवता का तात्पर्य है सारी देवियों की वे स्वामी जैसे कृष्ण सब देवताओं के स्वामी हैं सब अवतारों के स्वामी हैं ऐसे ही शिवराधिका भी पर देवताओं होकर के विराजमान हैं। देवता शब्द के तीन अर्थ द्योतित होना दान करना और चमकना दाना द्योतनाथ दीपनाथ स्वयं द्योतित हैं, मैंने चमकती हैं। दूसरे को चमकाती है दीपन, दीपना और दाना माने प्रेम का दान करती है देव शब्द के तीन अर्थ दाना ज्योतना, दीपना, प्रेम का दान करना ज्योतना माने स्वयं चमकना और दीपना माने दूसरे को चमकाना राधिका की समाराधना करेंगे तो प्रेम में व्यक्ति को महिमा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी वे प्रेम का दान करने वाली हैं और स्वयं प्रेम में चमकी लिए चमक रही तो परम देवता वे परम देवता है और जो अन्य देवियां अन्य देवता जैसे द्योति दान और दीपित करते हैं उससे भी ज्यादा द्योति दान और दीपित करने वाली श्री राधे है सर्व लक्ष्मी मई श्री राधिका ही अनेक अनेक रूप धारण करके नारायण जो स्वरूप धारण कर कृष्ण जो स्वरूप धारण करते हैं उन स्वरूपों के साथ में लक्ष्मी होकर के वे श्री राधा रावी ही बेरा माह हो जाती है सर्वलक्ष्मीमयी वे संपूर्ण लक्ष्मीमयी है अर्थात जितनी भी लक्ष्मी स्वरूपा हैं श्री नारायण की शक्ति स्वरूपा जितनी भी हैं उन सबों में राधा रानी का अंश ही विराजमान है मई सर्व कांति कांति शब्द का तात्पर्य है कि सारी अभिलाषाएं श्री राधिका के द्वारा ही पूर्ति होती हैं कांति माने अभिलाषा इच्छा संतगढ़ कहते बोले श्री राधा रानी चंद्रशेखर दास बाबा कहते बुल सुपरमार्केट है जैसे सारी चीजें अंडर वन रूप मिल जाएंगी श्री कृष्ण को कहीं इधर उधर भी भटकना पड़ेगा एक ही स्थान पर श्री श्याम सुंदर की जितनी भी अभिलाषाएं वे सब जहां एक जगह मिल जाएंगी ये मेगा मार्केट है सब चीज एक जगह मिल जाएगी कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है तो सर्व कांति का माने सारी अभिलाषाएं एक जगह पूरी करने वाली श्री राधिका है श्री कृष्ण की संपूर्ण अभिलाषाओं की पूरा पूरी होकर केगन मोहन कृष्ण उनको भी मोहित करने वाली है समोहिनी और परा का मतलब है परा ठकुरानी बड़ा सुंदर ये श्लोक है और श्री राधिका की मेहमा का गायन करने में उनके स्वरूप और तत्व के विवेचन में इतना बढ़िया श्लोक बड़ा कठिन से मिलेगा जो तत्व विवेचन की दृष्टि से एक सर्वोत्तम श्लोक है फिर स्वामी जी के जो अनंत गुण और प्रेम उनका वर्णन तो फिर आगे किया जाएगा पंत तत्व निरूपण की दृष्टि से एक बहुत सुंदर श्लोक ये प्राप्त है तो देवी माने दोत्माना सुंदरी दूसरे को चमकाने वाली और दान करने वाली कृष्णमय माने स्वरूपतः कृष्ण ही हैं राधा कृष्ण में, में अंतर नहीं है भीतर भी कृष्ण है बाहर भी कृष्ण है कृष्ण की प्रचुरता वाली और समृत कृष्ण का दर्शन करने वाली प्रोक्ता माने शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं राधिका माने संपत्ति शोभा साधन और सिद्धि इन चारों को प्रदान करने वाली हैं पर देवता सर्वोत्तम देवी श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा प्यारी होकर के वे विराजमान हैं है मई सभी श्री तत्व राधिका से ही उत्पन्न हुए हैं सर्व कांति कृष्ण की सारी इच्छाओं को एक स्थान पर पूरा करने की क्षमता श्री राधिका में ही है सम्मोनी जगन मोहन कृष्ण है परतु मोहन को भी मोहित करने वाली श्री राधिका हैं और परा माने सर्वश्रेष्ठ ठकुरानी है यहां तक कि श्याम भी उनकी सेवा करते हुए विराजमान वे परा ठकुरानी होकर के विराजमान राधारानी की महिमा हो गई माने आश्रय तत्व तो का वर्णन कर दिया अब विषय तत्व तो का वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण कैसे हैं के अनंत कृष्ण इन गुण चौसठी प्रधान श्री कृष्ण के अनंत गुण हैं इन अनंत गुण में चौसठ गुण सबसे ज्यादा प्रधान है अब युवा अनंत से गुण अनंता जो अनंत है उसके गुणों को जो गिनने का प्रयास करे वो बाल बुद्धि है वो मतृशील नहीं है परंतु तो यहां पर विशेष रूप से चौसठ गुण उनको रेखांकित कर रहे हैं अन्य तो अनंत तो गुण हैं गुण इसे बस पेट भर जाएगा क्योंकि हमारा पेट इतना सही है इससे ज्यादा सारे गुणों का वर्णन करेंगे तो इतनी सामर्थ्य नहीं है इसलिए अपनी औकात को देखते हुए अपनी सामर्थ्य को देखते हुए केवल चौसठ गुणों का वर्णन कर रहे एक, एक गुण शून्य जोड़ा भक्त काम एक एक गुण को भी सुने तो भक्ति के काम एकदम शांत हो जाते हैं जो संतोष की सुख की उनको प्राप्ति होती है कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे भक्त किया गया अयम नेता सौरम्यांग सर्व संलक्ष बलियान वैसाविता विविधाभुत भाषाविद सत्यवाक्य प्रियम बध आदि आदि जो सब गुणों की पूरी सूची दी गई अयम नेता स्वरम्य जो नेता है ये उनके अंग अत्यंत अत्यंत रमणीय होकर के एक ऋषि हुए उनका नाम है समुद्र ऋषि उन समुद्र ऋषि ने एक शास्त्र लिखा उसका नाम है सामुद्रिक शास्त्र जिस सामुद्रिक शास्त्र में शरीर की बनावट देखकर के इस व्यक्ति में ये गुण होंगे ये बताया गया सामुद्रिक शास्त्र का ही लक्षण हस्तरेखा है हस्तरेखा विज्ञान ये सब सामुद्रिक शास्त्र के भीतर ही आते हैं समुद्र नाम के जो ऋषि थे उनने ही वो शास्त्र लिखा और उसमें ये रेखा हो तो उसका ये फल ये रेखा हो तो ये फल यहाँ पर रेखा कट रही हो तो उसका ये फल ये सारे ऐसे ही हाथ जो है कौन कौन से माउंट है का, पर्वतों का निरूपण किया गया कि कौन सा कहा कैसे कैसे कौन सा माउंट कौन से एक ग्रह का है और लोग अंगूठा देख करके या हाथ को देख करके पूरी जन्म खींच रखने में समर्थ होते जो जन्मपत्री है वही हाथ में भी विराजमान यदि कोई जानकार हो तो सु, श्री वाल्मीकि रामेन, भगवान राम के कई लक्षण निरूपण किए गए ये ज्योतिष शास्त्र के लक्षण सामुद्रिक शास्त्र के लक्षण वहां पर निरूपण किए गए तो यहाँ पर श्री कृष्ण में ये सारे गुण जो हैं वो प्राप्त होते हैं तो जो गुण है वे गुणोत्थ और अंकोत्थ ये सारे गुण उनमें विराजमान है किसका रंग कैसा होना चाहिए कैसा आकार होना चाहिए ये सब उसमें किए कि छह स्थान जो हैं वो ऊंचे होने चाहिए तीन स्थान विशाल होने चाहिए तीन स्थान गंभीर होने चाहिए तो ये सारे नियम जो है उनको बताए गए हैं उनको यहां पर लिखा भी गया है कि नेत्रों के कोने पैरों की तली हाथ की तली तालो ओष्ट जुवा और नख ये सात स्थान से युक्त होने चाहिए मैं इसी में से पढ़ ऐसे बक्षस्थल कंधे नख नासिका कटी गर्दन ये छह स्थान ऊंचे होने चाहिए नाक भी ऊंची होनी चाहिए छाती भी ऊंची होनी चाहिए कंधे भी ऊंचे पिचके हुए नहीं ऊंचे कंधे इत्यादि सा नख जो है वो भी ऊपर उठे हुए होने चाहिए ये सामुद्रिक शास्त्र में अच्छे माने गए कटी ललाट और बक्ष स्थल तीन स्थान ये कहीं विशाल होकर के विराजमान हो जाए कटी तो पतली होती है <laughs> ललाट और माने मान कटी का मतलब छाती है छाती कमर तो पतली ऐसे ही ग्रीवा जंघा ये कहीं गंभीर होने चाहिए नासका भुजा मित्र हनुम ये पांच स्थान लंबे होने चाहिए आधे आधे इसी तरह से सारे गुणों को ये सामुद्रिक शास्त्र में निरूपण किया गया तो अयम नेता सोरम्यांग सामुद्रिक शास्त्र में जो अच्छे लक्षण बताए गए हैं वो कहीं बताए गए हैं अब जैसे पैर जो हैं वो कहीं बीच में से कुछ पूरे होने चाहिए पामपट नहीं होने चाहिए लोग <laughs> तो इस बात को कहीं जानते थे कि पीठ कैसी होनी चाहिए और पैर कैसे होने चाहिए ये उसको देख करके उसके स्वभाव लक्षण इनका पता लगता सर्वलक्ष संलक्षण सर्व आमता श्री कृष्ण समस्त अच्छे लक्षण जो हैं उनसे युक्त होकर के पिरा मान रंग की दृष्टि से गुण की दृष्टि से उनके बनावट की दृष्टि से सारे लक्षणों से युक्त है रुचिर माने सौंदर्य से युक्त होनी चाहिए फिर तेज सायुक्त श्री कृष्ण तेज से युक्त हैं अच्छे बल वाले हैं नव वयसान्विता है। किशोर अवस्था से युक्त है उनमें अनेक प्रकार की विविधात भाषाविद विविध अद्भुत भाषाओं को जानने वाले हैं सत्य बात सत्य बोलने वाले हैं, उनकी बोली युक्त है, बाब दुख मन बोलने में बड़ी कुशल अपनी बात को तुरंत पलट जाए समाधान करने ये बाब दुखता उनमें बहुत प्राप्त है कुछ कह रहे हैं और कहीं फंस गए तो अपनी बात को कैसे पलटा पा जाए इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बाब का का है, पांडित्य से युक्त है बुद्धिमान प्रतिभा प्रतिभा कहते हैं जन्मजात जो स्वाभाविक बुद्धिमत्ता उसका नाम प्रतिभा है बुद्धिमान तर्क के आधार पर कोई चीज को स्थापित करना और प्रतिभा मानी उनमें स्वाभाविक भा विराज माने विदग्धा कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल लेना यह विदग्धता है चतुरा सभी वस्तुओं का समाधान कर लेना चारों ओर की वस्तुओं का समाधान करना यह नहीं कि एक जगह तो दूसरी वस्तु बिगड़ जाए ऐसा नहीं दक्ष कार्य करने में कुशल कृतज्ञ दृढ़वृत जो प्रतिज्ञा लिए है उसको पालन करेंगे देश काल पात्र इनको जानने वाले शास्त्र चक्षु उनके जो कार्य होंगे वे शास्त्र के अनुसार ही चलेंगे। उनके कार्यों को निर्धारित करने वाली वस्तु तो शास्त्र होगी। शास्त्र कहेगा तो उसको मानेंगे कोई बड़ा कहता रहे तो कहता रहे फिर उसको नहीं मानेंगे शास्त्र चक्षु शुचि मन पवित्र विचार भी पवित्र और शरीर भी पवित्र बसी इंद्रियों को बशीबूर करने वाले स्थिर माने अपनी प्रतिज्ञा पर स्थित रहने वाले दांत माने उदार होकर के दूसरे की सहायता करने वाले क्षमाशील गंभीर माने कष्ट आने पर भी व्याकुल न होने वाले धृतिमान धैर्य को धारण करने वाले माने किसी कार्य में निरंतर निरंतर लगे रहने वाले ये धृतिमान सम सुख दुख दोनों में आने पर सुख आने पर उछलना नहीं और दुख आने पर रोना नहीं ऐसा नहीं सम सम दृष्टि सुख दुख दोनों में सम व्यवहार रखने वाले व्य माने परम उदार धार्मिक धर्म के अनुसार अभ्युदान अभ्युत्थान की प्राप्ति हो ये पालन करने वाले जिससे अभ्युदय और निश्रेयस इनकी प्राप्ति हो अभ्युदय माने मेरी उन्नति हो और निश्चय से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सको लक्ष्य निर्धारित ऐसे भी हैं धार्मिक ये धार्मिक हो शूर माने अपने काम में वीरतापूर्वक उत्साहपूर्वक लगे रहने वाले कर्म माने दूसरे के ऊपर दया करने वाले मान्य मानकर जो आदरणीय है उसको प्रशंसा देने वाले दक्षिणों विनयी ह्रीमान दक्षिण माने सना अंकुर होकर के रहने वाले मन कोमल स्वभाव हर एक से झगड़ा करना नहीं ऐसा नहीं दक्षिण माने सबके साथ में मिलकर के चलने वाले विनय ह्रीमान माने अपनी प्रशंसा सुन करके लजाने वाले अपनी प्रशंसा सुन करके ये नहीं कि और प्रशंसा करवाना चाहे शरणागत पालका शरणागत का पालन करने वाले स्वयं सुख में ही रहने वाले प्राय जो भी स्थिति है उसमें सुख का लोभ करने वाले भक्त सुहद भक्त इनके प्रति सुर प्रेमवशी सर्व शुभंकर सबका शुभ करने वाले प्रतापी मन दूसरे को पराजित करने वाले कीर्तिमान उनकी जगत में कीर्ति फैल रही है रक्त लो कहा मन सभी लोग उनसे प्यार करते हैं साधु समाश्र साधुजन विशेष रूप से उनसे स्नेह रखते हैं, नारी गण मनोहारी प्रियागणों के मन को हरण करने वाले सर्वाराध्य सभी के आराध्य समृद्धिमान धन से युक्त वरीयान दूसरे गुणवानों में भी ये ज्यादा अधिक ज्यादा श्रेष्ठ हैं ईश्वर माने दूसरे के ऊपर शासन कर सकने में भी समर्थ है तस्यां ये चौसठ गुण श्री कृष्ण के बताए गए तत्वत तो इन गुणों का वर्णन श्री धर्म और पृथ्वी के संवाद में प्रथम स्कंध में श्रीमद् भागवत में किया गया पृथ्वी देवी गाय के रूप में विराजमान हैं और धर्म एक बैल के रूप में विराजमान है बैल के भी पैर तोड़ दिए गए हैं कि केवल चार पैर रह गए हैं कौन रह गए हैं, पूरे पैर नहीं है ऐसी स्थिति में श्री बैल माने धर्म और गाय माने पृथ्वी ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं और धर्म कह रहे हैं कि अरे पृथ्वी तू बड़ी दुखी दिख रही है मालूम होता है कि तू अपने किसी दूर गए हुए बंधु का स्मरण कर रही है इसके उत्तर में पृथ्वी कहती है कि हां मैं श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हूं ये संसार के लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जिन्होंने कृष्ण के पास उपस्थित होने पर भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करने पर भी उन कृष्ण को पूरी तरह से नहीं पहचाना था कलयुग दंड दे रहा है इसने आपके पैरों को तोड़ दिया है परंतु तो जब कष्ट आए उस समय भगवान के गुणों का ही स्मरण करना चाहिए क्योंकि भगवान की स्मृति जितने भी आपत्तियां हैं उनसे मोक्ष प्रदान करने वाली है पुराण कहावत है हर स्मृति ही सर्व विपत्मो भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों को मुक्त करने वाली है तो कलयुग में हमारे पास में कोई दूसरा उपाय है नहीं हमारे पास कलयुग में नहीं सभी युगों में हमारे पास में एक ही उपाय है कि हम भगवान के गुणों का और नाम का स्मरण करें नाम रूप और गुण इन चार के के स्मरण अलावा हमारे पास में कोई और साधन नहीं है। और ऐसा कहकर के श्री पृथ्वी देवी धर्म के सामने भगवान के इन्हीं गुणों का वर्णन किया तो ये गुण मूलतः वर्णन के गए भागवत में वहीं से उठाकर के फिर श्री गोस्वामी जी ने ये भक्त सिंधु ने उन्हीं को सुव्यवस्थित करके कुछ और मिलाकर के शास्त्र के आधार पर ये चौसठ गुणों उनका विशेष रूप से यहां उल्लेख किया श्वेत बसंतों ये गुणात् तस्वीर अनुकी उनके गुणों का शास्त्रों में निरंतर कीर्तन किया गया है समुद्र एवं पंचाशत दुर्विगा हरे अमी ये पचास गुण यहाँ तक गिनाए ये पचास गुण समुद्र की तरह से कृष्ण में विराजमान हैं, जिनको जैसे समुद्र को कोई तैर करके पार नहीं कर सकता है इसी प्रकार दुर्विगा हरे अंग इन गुणों को भी कोई तैर करके पार नहीं कर सकता है अर्थात कृष्ण को किसी भी गुण की दृष्टि से पराजित नहीं किया जा सकता है कृष्ण हमेशा इक्कीस ही निकलेंगे विश्रेष्ठ ही निकलेंगे सिंधु में भी यही वर्णन कर रहे हैं कि जीवे श्वेते बसंतों की बिंद बिंद तया पहुंचे ये गुण जैसे सबकी अनुकूलता देखना विनय होना लज्जाशीलता दिनों का पालन करना सबके प्रेम का वशीभूत हो जाना प्रतापी कीर्तिमान होना अब ये गुण जो पचास गुण हैं ये पचास गुण जीवेशु ए मनुष्यों में भी प्राप्त हो सकते हैं परंतु तो मनुष्यों में जब प्राप्त होते हैं तो ये कैसे हैं बिंदु बिंदु तया कहीं कहीं किसी में एक गुण आ गया किसी में दो गुण आ गए जरा जरा से बिंदु बिंदु रूप में ये गुण प्राप्त होते हैं परंतु परिपूर्ण तया भांति तत्व पुरुषोत्तम जैसे समुद्र में ही पूर्ण जल है समुद्र जल निधि है ऐसे ही परिपूर्ण रूप में ये सारे गुण श्री कृष्ण में ही विद्यमान अब पांच ऐसे गुणों का वर्णन किया जाता है जो गुण श्री शिवजी और विष्णु में भी प्राप्त होते हैं ऐसे गुणों का वर्णन किया है। कि अथ पंच गुणा ये सुरशेन गिरीशादिशि सदा स्वरूप सब प्राप्त ये उन गुणों का वर्णन किया जाता है जो कि श्री गिरीश माने शिवजी आदि में जो गुण कुछ कुछ प्राप्त होते हैं अंशेन माने अंश रूप में शिव जी आदि में शिव ब्रह्मा इत्यादि में भी ये गुण प्राप्त होते हैं कौन कौन से पांच गुण सदा स्वरूप संप्राप्त श्री कृष्ण सर्वदा सुंदर स्वरूप में ही विराजमान है अर्थात वे कभी भी माया से मोहित नहीं होती सर्वज्ञ मृत्यु नूतना सर्वज्ञ है नित्य नूतन है तो पहला हुआ स्वरूप संप्राप्त माने सुंदर कृष्ण का आकार बड़ा सुंदर है फिर सर्वज्ञता नित्य नूतनता सच्चिदानंद सान्द्रांग सच्चिदानंद स्वरूप है और सर्वसिद्धि निषेविता संपूर्ण शुद्धियों से निषेवित तो ये शिवजी में भी मिलेंगे ये गुण श्री कृष्ण में भी मिलेंगे अब पांच ऐसे गुणों का वर्णन किया जा रहा है तो पचास गुण ऐसे थे जो ब्रह्मा आदि में जीवों में भी प्राप्त होते हैं पांच गुण ऐसे हैं जो कि केवल शिवजी में और कृष्ण में प्राप्त होते हैं सब में नहीं है और इसके बाद में पांच गुण ऐसे हैं जो श्री नारायण में भी हैं और कृष्ण में भी हैं, जो नारायण में भी प्राप्त होते हैं जैसे तो अत्रोचि गुणा पंच पांच गुणों का वर्णन किया जाता है जो लक्ष्मी शार दे वर्तना लक्ष्मीश श्री नारायण आदि में विद्यमान है जैसे अवचित्य महाशक्ति तारकातीत महाशक्ति वाला होना कोट ब्रह्मांड विग्रह करोड़ों ब्रह्मांड उनमें व्याप्त होकर के विराजमान ये नारायण कर सकते हैं कि सब ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाए तो कोट ब्रह्मांड विग्रह अवतारा बलि बीज श्री नारायण जैसे अवतारा बलि के बीज हैं सारे अवतारों के मूल कारण हैं। नारायण के भी कारण श्री कृष्ण हैं, तो वे अवतारा बलि बीज है सारे अवतारों के मूल कारण हतार गति वे जिन शत्रुओं को मारते हैं वे उनको गति प्रदान कर देने वाले आत्मा राम गणकर्शी और आत्मा राम गणाकर्षी उनका स्वरूप है अमित कृष्ण के होता तो ये पांच गुण श्री कृष्ण में विशेष रूप से अद्भुत होकर के विराजमान तो अतोचित गुणा पंच पांच गुण पर कर रहे हैं जो लक्ष्मी मानी नारायण में भी विद्यमान है पहला हुआ अचिंत्य महाशक्ति करोड़ों ब्रह्मांड के विग्रह अवतारावली बीज फिर हजार गति दायकता शत्रुओं को जो मारेंगे उनको मोक्ष प्रदान करेंगे नारायण भी मोक्ष दे देते हैं और आत्मा राम गण आकर्षी आत्मा रामगण जो है उनके भी चित्त को श्री नारायण और कृष्ण दोनों आकर्षित करते हैं इनमें विशेष रूप से कृष्ण में गुण मिलते वही वर्णन किया गया कि सर्वाद चमत्कारी चार गुण ऐसे हैं जो कि श्री गोविंद में सबसे अधिक हैं कौन कौन से बोले लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यो इत असाधारण प्रोक्तम गोविंद से चतुष्ट ारायण में भी गुण नहीं है ऐसे चार गुण कृष्ण में अधिक है सबसे पहले लीला माधुरी दूसरा प्रेमी परकर का माधुरी तीसरा वेणु माधुर्य और चौथा रूप ये चार गुण कृष्ण में अद्भुत हैं उसी का वर्णन कर रहे हैं पहले प्रेम माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं प्रेमी परकर का माधुर्य वर्णन कर रहे प्रेम माधुर्य वर्णन कर रहे हैं कि सर्वाद्भुत चमत्कारी लीला संपूर्ण अद्भुत की लीला तो लीला माधुरी कृष्ण में सबसे अधिक है अतुल्य मधुर प्रेम प्रिय जिस लीला माधुरी में श्री कृष्ण का मंडल अतुल्य प्रेम से युक्त होकर के विराज होगा मान कृष्ण के पास में ऐसा परिकर है जैसा परिकर और किसी भी अवतार के पास में नहीं है नारायण के पास में भी नहीं क्योंकि ऐसी लीला जैसी यहां है नीला, नीला, ये जैसी यहां है नाकृत लीला सबसे ज्यादा चमत्कार का भी होती है मनुष्य लीला तो मनुष्य लीला होते हुए भी ये यह सर्वादुत चमत्कार लीला कल्लोल बाद सबसे अद्भुत चमत्कारी लीला की लहरों के समुद्र श्री कृष्ण अद्भुत लीला लीला तारु विक्रीडा लीला का अर्थ है जहां कृष्ण की मधुर क्रीड़ा हो उसका नाम है लीला लीला की परमाशा दी लीला तत्चारु विक्रीड़ा कृष्ण की सुंदर जो क्रीड़ा है उसका नाम लीला तो लीला का लोल बाधोरी सुंदर चेष्टाएं श्री कृष्ण में विराजमान है हैं और वे समुद्र है उन लीलाओं के और इन लीलाओं की विशेषता ये है कि एक काल में ऐश्वर्य माधुर्य दोनों प्राप्त हो रहे हैं बालक ने मिट्टी खाई डर भी रहा है और दूसरे ओर सारे ब्रह्मांड भी उनके पेट में दिख रहे हैं यशोदा भैया ये वृद्ध धर्माश्रय यशोदा मैया ने कमर में कोथमी बांध रखी है और बड़ी से बड़ी डोरी दो अंग छोटी पड़ रही है ये वृद्ध धर्माश्रे विराजमान है परंतु ऐश्वर्य प्रकट होने पर भी माधुर्य कम नहीं हो रहा है मनुष्य लीला कम नहीं हो रही है ये एक सबसे बड़ी विशेषता हुई तो पहली विशेषता हुई लीला कल्लोल बागि अद्भुत चेष्टाएं उनके भी समुद्र जिसमें अतुल्य प्रेम वाला मधुर प्रकार विराजमान है अद्भुत प्रेम वाला प्रकार विराजमान कृष्ण यदि ऐश्वर्य दिखा रहे हैं तो यशोदा हाथ जोड़ करके खड़े नहीं हो परंतु तो द्वारका में जरा सा कंस को मारा श्रीदेव की बसरे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए लोग गया प्रेम सारे प्रेम को बहा दिया और हाथ जोड़ करके खड़े होंगे अर्जुन के सामने जरा आपने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया और अर्जुन हाथ जोड़ करके कांपने लगा और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा भगवत गीता तो गया सक्षम गीति परंतु तो ब्रिज में विश्व मुक्ता दिखाने पर भी ब्रिजवासी जन कभी भी हाथ जोड़ करके खड़े नहीं होते हैं यह अतुल्य प्रेम की महिमा सियों में है। पहला हुआ फिर त्रिजगन मानसा कल, कल, कल माने मधुर कुजन ऐसा जो कि त्रिजगत के मन को आकर्षित करने वाला कृष्ण की वंशी सबको आकर्षित करने वाली यह दूसरा हो गया तो पहला था अद्भुत लीला दूसरा था प्रेमी परकर तीसरा हुआ मुरली रंग और चौथा है रूप श्री, श्री कृष्ण का रूप माधुरी, रूप माधुरी ऐसा कि अपने रूप का दर्शन करके स्वयं भी वे मोहित हो जाते है असमोर्ध रूप माधुरी उनमें विराजमान है और उससे विस्मापित चराचर है चरा चर आचर जड़ चेतन सावर जंगम सबको मोहित कर लेने वाले ये कृष्ण के चार रूपनाए पहली लाइन में लीला माधुरी लीला माधुरी का तात्पर्य है कि मनुष्य लीला समाप्त नहीं हो रही है और विश्व को दिखाया जा रहा है परिच्छता और विभुता दोनों एक काल में दिखाई जा रही हैं। ये हुआ, हो गया उनका लीला माधुरी परिच्छनता माने एक सीमितता टाइम और प्लेस इनमें कृष्ण कहीं लिमिटेड भी है परंतु तो फिर भी अनंत वैभव प्रकट हो रहा है सारा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में दिख रहा है कृष्ण के उधर में दिख रहा है कृष्ण की कमर जिसमें बधी हुई है छोटी सी कमर और उसमें बड़ी से बड़ी डोरी बदने में नहीं है सीमित रास मंडल में यमुना पुलिंग में 300 करोड़ गोपियों को साथ में लेकर के नृत्य कर रहे हैं वो शिवना पुण्य इतना फैल गया कि उसमें नृत्य की जगह हो गई और 300 करोड़ गोपियों के साथ में विलास करने के लिए तीन तीन परकोटों वाली 300 करोड़ नुकुंज प्रकट हो जाए और एक एक नुकुंज के वैभव का क्या ठिकाना वहां पर शैलिया सब कुछ विराजमान है सैया पान पात्र सब तलंग पंखा पात्र भोजन सामग्री सब विराजमान है एक एक कुंड में अपूर्व वैभव विराजमान एक काल में प्रकट हो जाए तो ये श्री कृष्ण का अपूर्व वैभव मराकृत नीला होने पर भी विभुता है परंतु उस विभुता की और किसी का ध्यान नहीं एक तमाशा और रहे इतना वैभव है परंतु उसकी और किसी का ध्यान नहीं कृष्ण के माधुरी के ओर ही ध्यान फिर दूसरा यह हो गया श्री कृष्ण का लीला माधुरी दूसरा प्रेमी परकर का माधुरी, जैसा प्रेमी परकर यहां है वैसा कहीं दूसरे नहीं इतने ऐश्वर्य का दर्शन करते हुए भी कोई प्रेमी हाथ जोड़ करके कभी खड़ा नहीं होता तीसरा माधुरी और चौथा रूप माधुरी तो लीला माधुर्य प्रेम माधुर्यु माधुर्य और रूप माधुर्य वो ही कह रही है लीला इति प्रयाधारण गोविंद से चतुष्टयम् ये गोविंद के चार असाधारण गुण हैं जो कि लक्ष्मी नारायण में भी प्राप्त नहीं है ये हमने तुम्हारे सामने श्री कृष्ण के चौसठ जो गुण है उनको विशेष रूप से हमने दिखाया अनंत गुण श्री का पंचेषी प्रधान भगवान अब श्री वृंदावनेश्वरी उनके भी प्रवर गुणों का वर्णन कर रहे हैं श्रेष्ठ गुणों का वर्णन कर रहे हैं 25 गुण श्री राधिका में विशेष रूप से राजमान है और ये गुण ऐसे हैं जिनके वशीभूत श्री कृष्ण भी हो जाते हैं जैसे कृष्ण के चौसठ गुण के दिखाए ऐसे राधा रानी के 25 गुण दिखा रहे हैं राधा प्रकरण में उज्ज्वलिंग मणि में वर्णन किया गया कि श्री वृंदावनेश्वरिया की प्रवरा गुण श्री वृंदावनेश्वरी के प्रवर गुणों का वर्णन कर रहे हैं मधुरा इम पहला गुण है मधुरा श्री राधारण जी परम मधुर है मधुर का तात्पर्य है सर्व देश सर्व काल में श्याम सुंदर के चित्त को आकर्षित करने वाली नव वह भगवत स्वरूप में बाल पौगंड और कैशोर तीन अवस्थाएं ही प्राप्त होती है श्री किशोरी जी सना किशोरी होकर के कईोर अवस्था में वे विराजमान हैं चौदह वर्ष छह महीना पंद्रह दिन ये शिवप्रिया जी का ध्येय स्वरूप रसिजनों ने अनुभव किया तो जहां वो स्वरूप है नववया चपला पांगो ज्वलित स्मिता चंचल अपांग माने उनके कटाक्ष हैं उनकी स्मित माने मुस्कान उज्ज्वल माने बड़ी मनोहर होकर के उनकी मुस्कान चार सौभाग्य रेखा ढा उनके चरणों में सुंदर सौभाग्य की रेखा ये विराजमान है माने चरण चिन्ह जो है वो चरण चिन्ह उनके उन्नीस चरण चिन्ह श्री प्रिया जी के चरणों में विराजमान है 11 चरण चिन्ह एक में और 8 चरण चिन्ह एक ऐसे उन्नीस छत्र असी असी में मित्रवा छत्रासी ध्वज बल्ली बल्ल माने पुष्प लता छत्र ध्वज बल्य पुष्प माने एक फूल का गुच्छा भी है फिर पुष्प बलय फूल की ही एक बलय माने हाथ में कन्दन है छत्रा पुष्प ध्वज बल्य पुष्प बल्यम पद्म कमल ऊर्ध्व रेखा ये आठ चरण चिन्ह एक जगह छत्र असी ध्वज बल्ली पुष्प पुष्प बलय पद्म और ऊर्धरेखा ये आठ ज्ञान है ये दूसरे चरण में विराजमान छत्रास पुष्पल पद्म कुशम अर्धेन्दु मनया आधा चंद्रमा फिर अर्धेन्दुच यवम यव ये भी विराजमान है अर्धेन्च यमच वाम मनया शक्तिम गदाम सिन्दन शक्ति गदा सिन्दन माने एक रथ बेदी माने यज्ञ की बेदी कुंडल मत्स्य माने मछली का चिन्ह पर्वत दरम पर्वत की गुफा और ऊर्धरेखा ये ग्यारह चिन्ह पहले में और बारह जो है बाएं में ग्यारह चिन्ह और दायरे में आठ चिन्ह ऐसे 19 चरण चिन्ह श्री में बिराजमान पहले क्या रहे थे आठ नहीं रहे थे और दूसरे में दाइने चरण में ये आठ ये आठ चरण तो चार सौभाग्य रेखा दिया चार सौभाग्य रेखा से युक्त है राधानी का एक गुण है मादित गंधोमा गंध में ये माधव को भी कर देने वाला अपनी सुगंध माप्य से शामचंदर को उमक्त कर देने वाले है क्रिया जी की गंध आई और शामचंदर उत्त हुए गंध सुनकर संगीत प्रसरा प्रसराभि संगीत की सारी कलाओं में परम अभिज्ञ परम चतुर चतुर् रम्य बाचन बोलने वाली हैं नर्म पंडित प्रयास करने में भी बड़ी कुशल श्याम सुंदर के हैं प्रिया जी यदि कहें कि श्याम सुंदर आप त्रभंग ललित तो हो तो श्री श्याम सुंदर भी प्रयास करें बोले हम तीन जगह से टेढ़े हैं तुम आठ जगह से टेण ऐसे प्रयास पंडित दोनों में खूब हंसी चलती रहे एक दूसरे की वाच कचे भूवि दृष्टव स्मृत प्रयाणे अवगुंठे चु बक्रा अष्टावक्राता हम तो तीन जगह से तिरवंग ले लेते हैं आप अष्टावक्र होकर के विराजमान माने, ऐसे दोनों में को परस चले तो नर्म पंडित पर विनम्रतापूर्ण करुणापूर्ण विदग्धा मन सभी लीलाओं में जितनी भी कलाएं हैं मूर्ति कला चित्रकला संगीत कला वास्तुकला काव्य कला सभी कलाओं में परम पंडित लज्जाशीला परम लज्जाशील होकर के विराजमान है सुमर्यादा मर्यादा का पालन करने वाली है धैर्य गंभीर शालिनी धीरे गंभीर इनको धारण करने वाली है सुमिलासा महाभाव परम उत्कर्ष तर्शनी वे सुमिलासा होकर के विराजमान है महाभाव के परम उत्कर्ष इनको धारण करने वाली है गोकुल प्रेम बसती संपूर्ण गोकुल उनसे प्रेम करता है जगत श्रेणी लसद यशा संपूर्ण जगत में उनका यश विद्यमान गुरुवर्पित गुरु स्नेहा गुरु के प्रति अत्यंत बड़ों के प्रति अत्यंत स्नेह गुरुजन उनके प्रति अत्यंत स्नेह करते हैं माने गुरुजनों के श्री भ्रष्वान बाबा श्री कीर्ति मैया यशोदा मैया नंद बाबा इनके अत्यंत स्नेही की पात्री सखी प्रणयतावशा सखी के प्रेम के वशीभूत कृष्ण प्रिया वाली मुक्षा, श्री कृष्ण की प्रियाओं में संत आश्रम केशवा निरंतर निरंतर केशव का ही वे आश्रय लेने वाली हैं अर्थात सर्वदा कृष्ण के वचनों के अधीन रहने वाली कृष्ण का, का आश्रय रहने वाले संतत आश्रम के कृष्ण के वचनों का पालन करने वाली भवना को गिना दिया उनके गुण भी अद्भुत होकर विराजमान है नायक नायक का दुष्ट दुई रसेर अलमन से ही राधा ब्रजेंद्र नंदन काव्य में नायक और नायिका ये रस के आलमन होते हैं नायक को कहते हैं विषय और नायिका को कहते हैं मुख्यतः आश्रय आलम्बन ब्रज श्री कृष्ण विषय आलमन है और श्री राधिका आश्रय आलमन है पर जगत के जो प्रेम है उसमें दोनों दोनों के आश्रय विषय होते हैं मतलब दास्य दास्य सख्य सखागण वासिल माता पिता आश्रय लंबन इस प्रकार दास सख्य बासिल्य इनमें भी जो माता पिता हैं वे हो गए आश्रय कृष्ण हो गए विषय तो दास सख्य और वासिल इनमें कृष्ण हो जाएंगे विषय और दास सखा और माता पिता ये हो जाएंगे आश्रय हमने तुम्हारे सामने रस का की सामग्री का निरूपण किया अब रस की निष्पत्ति कैसे होती है उसे आगे बताते हैं आगे रस की निष्पत्ति का वर्णन करेंगे हृदय में सोया हुआ जो स्थायी भाव है जब रंगमंच के ऊपर या काव्य में कृष्ण की लीला को श्रवण किया जाता है तो उस समय चित्त द्रवीभूत होता है और भूत होने पर फिर चित्त जो स्थाई भाव में वो जागृत होता है और विषय आदि के साथ में मिलकर के वह परम आस्वादनी होता है उसका आगे वर्णन करते हरी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा गिरिंद्र बिहारी देवजू की जय वृन्दावन बिहारी लाल की जय लुट हरी